तार घर और ये लड्डू बेचते थे इनकी दुकान है लड्डू बेचने की बहुत बचपन की बात है महाप्रभु के बचपन की बात है कि नदी आवासी एक हलवाई है परमेश्वरन का नाम है और महाप्रभु के घर के पास में ही इनका घर है और ये लड्डू बेचते हैं बाल्य काले प्रभु तारे घरे बार बार याद बाल्यकाल में श्री महाप्रभु दौड़ दौड़ करके इनके घर पे जाते थे और दुग्ध खंड मोदक दे प्रभु खान और ये इनके पास में जाकर के और कहते चाचा लड्डू देते दे। और ये दुग्ध खंड मोदक खोआ का जो मोदक है वो इनको देते महाप्रभु जाते वहाप्रभु लड्डू मांगते और ये खोए का लड्डू महाप्रभु को देते प्रभु ताहा खान और प्रभु वही खड़े खड़े होकर के बालक हैं तो खड़े खड़े अपने खाते आनंद से तो बाल्यकाल प्रभु तार घरे बार बार यान दुग्ध खंड मोरक दे प्रभु ताहा खान प्रभु विशेष स्नेह तार काल हित इसलिए प्रभु के बाल्यकाल से ही इन परमेश्वर को महाप्रभु से बड़ा प्रेम था बाल बाल्यकाल से देखा है महाप्रभु की बाल लीला को देखा है खूब लड्डू खिलाए हैं इसलिए बाल बाल्यकाल से ही महाप्रभु से बड़ा प्रेम है से वसर सेह आई प्रभु के देखित उस वर्ष ये भी श्री महाप्रभु को देखने के लिए महाप्रभु से मिलने के लिए आई जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए आए है इस वर्ष ये भी प्रभु को देखने के लिए आए परमेश्वरा मुई बलि दंडवत करी लार देखे प्रीते प्रभु और ये महाप्रभु को देखने के लिए जिस समय आए उस समय ये कह कर के महाप्रभु को इन्होंने दंडवत की कि परमेश्वरा मुई मुझे पहचाना कि नहीं मैं परमेश्वरा हूं ऐसा कहकर के अपना परिचय देख के इन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया तो परमेश्वर मुई मैं परमेश्वर हूं ऐसा कह करके दंडवत किया और तारे देख प्रीत प्रभु तारे पूछिल और उसको देख करके श्री प्रभु प्रसन्न होकर के इससे पूछ रहे हैं पहचान गए और पहचान करके प्रसन्न होकर के पूछ रहे हैं कि परमेश्वर कुछल हो भाल आइला परमेश्वर कुशो प्रसन्न तो हो बड़ा अच्छा हुआ जो तुम आगे, हो अच्छा हुआ जो तुम आगे। मुकुंदार माता आसी से प्रभु के कहिला और ये तुरंत ही बोला कि मुकुंदी माता भी आई है माने अपनी पत्नी के विषम भी, भी कहने जाएगा कि मुकुंददार माता आया छे से हो प्रभु से क्या कहिला कि प्रभु से कह रहे हैं कि की है। है। तो मुकुंद की माता भी आई है महाप्रभु को स्त्री जाति से प्रकृति जाति से कोई बहुत ज्यादा प्रयोजन नहीं है तो मुकुंद माता सुन प्रभु संकोच है मुकुंद की माता आई है ये सुनकर के प्रभु को थोड़ा संकोच ही हुआ क्योंकि महाप्रभु प्रकृति से सामने पड़ जाए तो बात अलग है नहीं तो अलग से स्त्री को बुलाकर के उसके साथ में बात करना स्त्री जाति से नीचा एक मर्यादा स्थापित करनी है छोटे हरदास को महाप्रभु ने कहीं डाठ भी दिया था तो ये होने के कारण श्री महाप्रभु थोड़ा संकोच हो गए कि यह कह रहा है कि मुकुंद की माता से मिल लो तो महाप्रभु को थोड़ा संकोच हो गया तथापि तहार प्रीत कि बोलें महाप्रभु प्रीति के कारण कुछ बोले नहीं पागल शुद्ध भी जाने अंतरे सुखी प्रभुता से ये, ये, हो बाबा। ये, ये। ये प्रेम में एकदम बाबुल बाबला है एकदम पागल शुद्ध न जाने बड़ा सरल स्वभाव है कोई चतुराई है नहीं एकदम सीधा सीधा व्यक्ति है महाप्रभु इसकी सरलता को देखकर के अंतर सुखी हो प्रभु तार सही गुण है इस सरलता के गुण से महाप्रभु एकदम भीतरी भीतर सुखी हो गए तो महाप्रभु का आसक्त है और पागल साहेब मान सरल प्रकृति है पूर्व सभा लाया गुंडचा मार्जन श्री महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर के पहली की तरह से गुंडिचा मार्जन किया रथ का आगे पूर्व नृत्य किया पहले वर्णन कराए हैं ये तो कई वर्ष के बात की बात है चातुर्मास्या सब यात्रा कही दर्शन चातुर्मासी में जितनी भी यात्राएं हुई उन सब यात्राओं का भी दर्शन किया मालिनी प्रभुति के कैल निमंत्रण माल मालिनी प्रभुति प्रभु के कैल निमंत्रण और उस समय श्री श्रीवास पंडित की माँ श्रीवास पंडित की शक्ति मालिनी जी वे श्री प्रभु को निमंत्रण दे रही हैं प्रभु नाना ना प्रिय नाना द्रिव्य आने अच्छे देश होते थे प्रभु के लिए बहुत सारा द्रव्य ये अपने देश से लाई थी से द्रव्य भिक्षा कर, करी भिक्षा देन घर भाते उसी व्यंजन और उसी व्यंजन को और घर में भात जो है उसको अलग से बना लिया मैंने जो सूखा सामान लाई थी पकवान वगैरह लाई थी उनको तो घर से ले आई और इन्होंने भात जो है वो घर में बना लिया ताजी अध्ययन की जो चीज है वो घर में बना ली और जो सूखी चीजें रहने वाली उनको पहले से लेके आई थी श्री कर, सब श्री महाप्रभु को आनंद पूर्वक इन्होंने भिक्षा कराई सब चीज सुंदर सुंदर जो व्यंजन तैयार करके लाए थी और घर में भात बना लिया और महाप्रभु को आनंद पूर्वक भोजन कराया दिने नाना क्रीड़ा करे लाया भक्त गण श्रीमन महाप्रभु दिन में भक्तगणों को लेकर के अनेक प्रकार की लीला करे। कृष्ण प्रभु करें रात्र कृष्ण प्रभु प्रभुन क्रंदन तो दिन में तो महाप्रभु का ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाए सब लोग भक्तगण आए तो भक्तगणों की भक्तवसलता में उनसे बोलने लग जाएं। परंतु तो रात्रि में कृष्ण विच्छेद में श्री प्रभु कृदन करें हे कृष्ण हे कृष्ण कह करके वे महाप्रभु हृदय करे रात एही मत नाना लीला है चातुर्मास से गिल इस प्रकार नाना लीला करते हुए अषाढ़ से लेकर के चार मास व्यतीत हो गए रस्यासा यात्रा के बाद में फिर चार मास से जो हैं वो चार मास से व्यतीत हो गए सावन भाव क्वार और फिर कार्तिक चातुर्मासे जो हैं वो चातुर्मा व्यतीत हो गए गौरव देशे या सर्व भक्ति आज्ञा दिल श्रीमद महाप्रभु ने सब भक्तों को गौर देश जाने के लिए उस समय आज्ञा दी सब भक्त करें प्रभु निमंत्रण सब भक्त कहे प्रभु मधुर वचन जितने भी गौरी भक्त हैं वे सब गौरी भक्तों से कितना प्रीति है महाप्रभु ये दिख रहा है और खंडवासी जो ब्राह्मण है, है, तो है, है, तो है गौरिया जल जो कि श्री महाप्रभु से इतनी सहज प्रीति रखते तो सब भक्त करें प्रभु निमंत्रण सर्व भक्त कहे प्रभु मधुर वचन महाप्रभु सबसे मधुर वचन कह रहे हैं कि पृथिव अक्सर सबे आए देखी थे आई से आईते दुख पाओ भाल मोते बोल पृथ्वी आप लोग आते हैं मुझे देखने के लिए आने जाने में बड़ा कष्ट होता है इतनी दूर आने में तोमार सवार दुख जाने नारी निषेधी तुम सबों को बुरा लगेगा इसलिए मैं तुमको मना भी नहीं कर रहा हूं मना भी तो किया नहीं परमा तो सम्हार संग सुखे लोभ बढ़े चित्ते तुम सबके साथ में रहने पर तुम्हार तुमकी तुम्हारी संगति मिलेगी ये जानकर के मेरे चित्त में बड़ा लोभ भी बढ़ता है मेरा चित्त भी बड़ा आनंदित होता है तुम सबके साथ में रहने का संग प्राप्त करने का लोभ भी मेरे हृदय में होता है फिर भी महाप्रभु ने नित्यानंदे आज्ञा दिल गौर रहिते, नित्यानंद प्रभु को यद्यपि ये आदेश दिया है कि तुम गौर देश में ही रहा करो तुम बताया करो परंतु तो आज्ञा लंघे आय कभी पारे बोलते परंतु तो आज्ञा का कर उल्लंघन करके श्री नित्यानंद चले आते हैं कि पारे बोलेते अब मैं उनसे अब क्या कहूं महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे मना करने पर भी वे आते हैं तो की पारी बलि मैं उनसे मैं क्या बोल सकता हूं आचार्य गोसाई आई से कृपा आचार्य गोस्वामी मेरे ऊपर कृपा करते हुए आए हैं महाप्रभु व्यवहार में बड़ी कुशल है वो पक्के <laughs> कैसे कहां पर कैसे बात की जाए ये महाप्रभु के एक एक बात बिल्कुल तुली हुई किसको कैसे डाटा जाए किसको कैसे किसी बात का निषेध किया जाए बिल्कुल एकदम बहुत ही पोलाइट वे में और बहुत अच्छे ढंग से एक बड़े विनम्र ढंग से खंडन करना है तभी बहुत विनम्र ढंग से महाप्रभु खंडन करते हैं किसी का स्वागत कैसे किया जाए महाप्रभु से सीखना चाहिए किसी को विदा कैसे दी जाए ये महाप्रभु की बचना व्यवहार तो में भी महाप्रभु परम परम कुशल कैसे बोला जाए कैसी बोलन होनी चाहिए कैसा जनों का व्यवहार कैसा है ये सब सन्यासी होते हुए भी महाप्रभु जो शिष्टाचार है उस शिष्टाचार को कभी भी नहीं छोड़ रहे और बहुत मधुर ढंग से बहुत, बहुत प्रभावी ढंग से अपने हृदय के भाव को भी रख देते हैं और उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो भी एकदम सुरक्षित रहता है सन्यासी का जो वरक्त है व्यक्तित्व तो वो भी प्रकट हो रहा है परंतु बोलेंगे ऐसे कि बास जैसे अमृत की धारा बह रही हो अमृत टपक रहा हो शायद जैसी बोली बोले क्रोध करने में भी बड़ा ढंग से क्रोध करेंगे सब ने कहा कि गोपीनाथ पटनायक को सूली पर चढ़ाया जा रहा है उसे में कह रहे हैं आप कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अब मैं ऐसा ही करूंगा अब राजा के पास में जाऊं भीख मांग यही चाहते हो ना तो बहुत अच्छी बात है मुझे आज्ञा दो मैं ऐसा करूंगा तो कहीं वक्रोक्ति में जो बोलते हैं वो भी बड़ी कैसे करना है उसको भी महाप्रभु बड़े अच्छे ढंग से कही प्रस्तुत करते और यहाँ पर प्रियजन जो है उनको कैसे अच्छा सब लोग लाए कोई सामान लाए और महाप्रभु ने पहले खाया नहीं उसको रखवा दिया और पूरा कमरा भर गया कौन कोना भर गया है और फिर सबको बुरा लगा सब पूछ भी रहे हैं हमारी चीज ली के नहीं हमारी चीज ली के नहीं महाप्रभु ने खाया के नहीं तो फिर सबको दुख हो रहा है तो सबका मन रखने के लिए एक एक से पूछ करके कौन क्या लाया और महाप्रभु एक साथ ही सबको खा दे एक दिन निकाल दे मन रहते तो ये व्यवहार कुशलता गजब है महाप्रभु और महाप्रभु को मातृभक्त ये महाप्रभु का एक नाम है क्या बात है तो महाप्रभु का एक नाम है मातृभक्त माँ तो से बड़ी प्रीति है सची माँ से अत्यंत प्रीति तो मातृभक्त श्रोमणि होकर के श्रीमंद महाप्रभु बिराज आचार्य को साइंस से कह रहे हैं श्री अद्वित आचार्य से अद्वित आचार्य मेरे ऊपर कृपा करके आए हैं प्रेम ऋण बद्ध आमी शुद्धी न पारी मैं इनके प्रेम में बध गया हूं अब इससे मैं प्रेम से को शोधन नहीं कर सकता हूं इस ऋण का शोधन नहीं कर सकता हूं मोर लाग स्त्री पुत्र ग्राह छाणिया नाना दुर्गम पथ लंघे आइया इन सब लोगों को देखो कि मेरे लिए ये स्त्री पुत्र ग्रह इन सबों को छोड़कर के अनेक दुर्गम मार्ग जो है उन दुर्गम मार्ग को लांग करके यहाँ दौड़े हुए चले आते हैं कैसा मेरे, मेरे साथ में इन लोगों का प्रेम है आमी यही नीला चले रहिए बसिया परिश्रम नाही मोर तो मभाल ला गया मैं तो इस नीलाचल में ही निवास करता हूं इसलिए आप आते हैं तो मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ता है मैं तो यहीं यही हूं मुझे तो कोई परिश्रम होता नहीं है परंतु आप लोग इतना कष्ट उठा के मेरे पास में आते हैं सन्यासी कौन धन मैं सन्यासी हूं मेरे पास में तो एक छदाम भी नहीं है कुछ भी धन है नहीं कि दिया तो सभार ऋण शोधित कर शोधन में आप लोगों को क्या दे सकता हूं जिससे आपके ऋण का शोधन कर सकूं। तो मेरे पास में तो कुछ है भी नहीं देह मात्र धन अमार समर्पण मेरे पास में मेरा देह मात्र है इस शरीर से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं आप लोग आए तो मेरे पास में शरीर नामक एक धन है उसको ही आपको समर्पित करता हूं तहा बिकाई यहा तुम आम ये शरीर मैंने आपको समर्पित कर दिया जहां आपको बेचना हो वहां इसको बेच देना क्या गजब ये कैसे सबको पसंद कर रहे हैं कितने कितनी, कितनी ममता दिखा रहे हैं महाप्रभु और जबकि ममता का कहीं गंध नहीं है जनों के अत्यंत वशीभूत और कहीं दूसरी जगह व्यवहार को लेकर के कोई ममता है नहीं परंतु ममता इतनी दिखा रहे हैं तो मेरे पास में ये शरीर मात्र धन है इसको जहां बेचोगे वहां मैं बेच दूंगा बेच दो इस श्री गौरी परिकर जो है उसके साथ में श्रीमंद महाप्रभु उनकी लीला की परम मधुरमा कहीं प्रकट होती है और इसलिए अष्टकालीन लीला में भी श्री नवद्वीप की जो लीला है उस नवद्वीप की लीला का प्रेमी परकर होने के कारण आत्म संबंध होने के कारण उस पर के साथ में श्रीमन महाप्रभु का अत्यंत अत्यंत स्नेह आत्म परकर होने के कारण यहां का जो परकर है वो तो आत्म परकर है निज लीला का नित्य परकर होकर के और महाप्रभु के साथ में उनका कहीं देह संबंध होकर के विराजमान जबकि दूसरी जगह का जो परकर है जगन्नाथपुरी या अन्य जगह का वहां पर श्री महाप्रभु स्वयं आए हैं वे प्रेम कर रहे परंतु तो संबंधगत जो पर है वो संबंधगत पढ़कर नव नदिया का ये संबंधगत पर तो संबंध की अपनी मै मान प्रभुर वचन सभा द्रविभूत मन प्रभु के वचन सं के सब का मन एकदम द्रविभूत हो गया अजहर मन ने सभी कौर कृदन उस समय झरझर नेत्र बह रहे हैं नेत्रों को बहाते हुए सब लोग महाप्रभु से विदा होते समय कृंदन कर रहे हैं रुदन कर रहे हैं प्रभु गला सवार रोदन रुदन, श्री प्रभु भी सब भक्तों को विदाई दे रहे हैं गला पकड़ करके सबसे आलिंगन कर रहे हैं गला पकड़ करके रुदन कर रहे हैं और कादित कादीते सभा कई आलिंगन और रुदन करते हुए सबका आलिंगन कर रहे हैं ये सहज प्रीति है रोका नहीं जा सकता चलते नारायण उस समय सब महाप्रभु के पास में ही अधिक से अधिक समय तक रुकना चाहते हैं परंतु कोई भी विदा होना नहीं चाहता है महाप्रभु सबको विदा दे रहे हैं सबके गले लग रहे हैं मिल रहे हैं सबसे विदा ले रहे विदा कर रहे हैं सबको परंतु कोई भी महाप्रभु से अलग होना नहीं चाहता है तो सभाई रोहिल के चलित नारिल सब महाप्रभु के पास में ही रह रहे हैं कोई चल विदा नहीं ले सक रहा है आठ दिन पांच सात यही मौत गिल इस प्रकार कोई न कोई बहाना बना करके दो चार दिन पांच सात दिन और अधिक बहाना बना बना करके रुक गए जिसको थोड़ा सा भी बहाना बने मिले वो महाप्रभु के पास में रुक जाए श्री नंद बाबा को विदा करते समय मथुरा से श्री कृष्ण यही लीला कर रहे हैं नंदबाबा उस समय कंस के बध के बाद में आए मन में दुखी हो रहे हैं कि हाय कन्हैया कैसा निश्चिंत था परन्तु तो यहां मथुरा में कहा फंस गया है? कोई भी बात हो एक सीख भी हिलानी हो तो सब दौड़ करके कृष्ण के पास में आते हैं कि मथुराधी कृपाना क्या ऐसा करने ले क्या ऐसा कर और कन्हैया को बिल्कुल कोई एक मिनट के लिए बैठने नहीं दे रहा दिन भर कोई ना कोई पीछे लगा रखता है और नंद वावा भीतर ही भीतर कोल रहे कि ब्रिज में कैसा निश्चिंत था विरग्ध नवतारण्य है पर निश्चिंत धीर ललता स्याद प्रेसी भाषा खेलना कूदना नाचना बास ये इसका काम कोई काम नहीं इच्छा हो तो गैया इच्छा हो तो गाय चराने जाना ये तो इनका खेल करने के लिए एक बहाना ढूंढना है इस बहाने मस्ती मौज मस्ती करने के लिए ये जाते हैं परंतु हा कभी फंस गया यहाँ पर तो एक सीख भी कन्हैया के बिना नहीं हिलाई जाती है दिन भर कोई न कोई कन्हैया को घेरे बैठा रहता है नंद बाबा को बड़ा दुख हो रहा है इतना कष्ट कन्हैया कहा जमीला में पड़ा। श्री बसदेव जी नंदबाबा की व्याकुलता को देखकर के कृष्ण बसदेव जी नंद बाबा के पास में आए और नंद बाबा से कह रहे हैं कि ब्रजराज आप देख रहे हैं अभी अभी मथुरा में तख्ता पलट हुआ है राज्य परिवर्तन हुआ है कंस को हटाया गया है उग्रसेन महाराज को राजगद्दी के ऊपर कृष्ण ने केवल बड़ी चतुराई के साथ में इसलिए बैठा दिया स्वयं नहीं बैठे हैं कृष्ण ये विचार करके कि मुझे मथुरा रहना ही नहीं है मुझे जाना है वृंदावन लौट करके और यदि मैं राज्य गदी पर बैठ गया तो बच जाऊंगा फिर वृंदावन नहीं लौट सकूंगा इसलिए उग्र सेन महाराज के पास में आकर के कृष्ण बड़ी कूटनीति के साथ में कहते हैं बोले नाना जी आपको तो पता ही है कि हमारा जन्म हुआ है वृष्णि के वंश में वृष्णि की शाखा में हम आप दोनों ही यादव हैं यदु की संतान है परंतु तो हमारा जन्म हुआ है बड़े भाई वृष्णि के भविष्य में ष्टि की शाखा में और आपका जन्म हुआ है छोटे भाई भोज की शाखा में और हमारे यहाँ की पुरानी ऐसी कुल की आन रही है परिवारों में अलग अलग आन होती है तो ऐसी कुल की आन रही है कि उसमें छोटे भाई की जो संतान है उसको मुख्य रूप से राज्य के ऊपर बैठाया जाता है श्री ययाती महाराज ने अपने बड़े बेटा यदू को राज्य पर नहीं बैठाया छोटे बेटा पुरु को मुख्य गद्दी के ऊपर बैठाया बैठायादु को गौर जो कहीं अलग अलग प्रोविंस हैं उनके राज्य को प्रदान किया मुख्य राज्य गद्दी के ऊपर कुरुक्षेत्र के राज्य गद्दी के ऊपर जो हसनापुर की जो राज्य गद्दी है उसके ऊपर पुरु को उन्होंने विराजमान किया तो परिवार की ऐसी पुरानी परंपरा चल रही है उस परंपरा का हमको पालन तो करना चाहिए इसलिए हम राजगद्दी गद्दी पर नहीं बैठेंगे नाना जी आप ही राजगद्दी के ऊपर बैठो और ऐसा कहकर के तो हम हैं ना आपके पीछे आपके सेवक ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने उग्र से उनको राज्य के ऊपर बैठाया परंतु भीतर की भाव ये है कि राज्य यदि मैंने ले लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी फिर यहां बच जाऊंगा इसलिए मुझे यहां पर रहना नहीं श्री वसदेव जी कह रहे हैं नंदबाबा से ब्रजराज भैया आप देख रहे हो दादा कि अभी अभी यहाँ पर पूरी की पूरी तख्ता पलट हुआ है राज्य परिवर्तन हुआ है कन्हैया ने चतुराई से यद्यपि उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बैठाया है परंतु कंस के पक्ष के बहुत सारे लोग अभी भी विद्रोह करना चाह रहे हैं और अस्थि और प्राप्ति कंस की जो राज पत्नियां हैं वे दोनों की दोनों रानियां वे कृष्ण से खार खाए हुए बैठी हैं और वे कृष्ण से बदला लेना चाहती हैं अपने पति का इसलिए यहां पता नहीं लग रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है इस समय मथुरा राज्य की आंतरिक जो स्थिति है राजनीतिक वो बड़ी डगमगाई हुई है यदि आपने कृष्ण को भी साथ में लेकर के राम कृष्ण को साथ में लेकर के गमन किया तो आप ये समझ लो कि हम लोगों का जीवन अब रहेगा नहीं अभी तक तो किसी तरह से बच गया अब ये जो विद्रोही हैं ये विद्रोही सबसे पहले हमको ही समाप्त करेंगे इसलिए यदि हमारा जीवन चाहते हो तो अभी हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे राम कृष्ण को ले मत जाना राम कृष्ण गए कि यहां से दोबारा वही ही तख्ता पलट हो जाएगा उग्र से इनको फिर से हटा दिया जाएगा अस्थि प्राप्ति या कोई और फिर से राज्य के ऊपर बैठ जाएंगे देन लगने वाली है कृष्ण के बिना यहां सब गड़बड़ हो जाएगा इसलिए कुछ दिन के लिए रामकृष्ण को छोड़ दो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रामकृष्ण को ब्रिज भेजने में कभी भी बाधक नहीं बनूंगा श्री कृष्ण उस समय बलदाव जी और कृष्ण दोनों के दोनों नंद बाबा के पास में आए और नंद बाबा से कह रहे हैं बाबा यहां का काम हो गया मथुरा का चलो अपन तो ब्रिज चलते अब बाबा बड़ी समस्या में बसदेव जी कह गए हैं अपनी व्यवस्था दिखा गए हैं अब यदि ये, ये कहें कि दोनों भाइयों को मैं ले जाऊं तो नंदबाबा बड़े समझदार हैं जान रहे हैं कि राजनीतिक विप्लब दोबारा हो जाएगा सुनिश्चित है रामकृष्ण के न रहने पर यहां पर बहुत बड़ी समस्या पड़ जाएगी पर ये कैसे कहें बल जी कह रहे हैं कि चलो श्री कृष्ण कह रहे चलो श्री बाबा ने घुमा फिरा करके एक बात कही कि बाबा एक के बेटा एक काम करें कि बलदाऊ इतने दिन में यहां पर आया है बहाना बना रहे नंद बाबा कि बलदाऊ इतने दिन में यहां पर आया है श्री रोहिणी जी भी इतने दिन के बाद बारह वर्ष करीब करीब ग्यारह बारह वर्ष के बाद में तेरह वर्ष में बारह वर्ष में तेरह वर्ष में ये से लौट करके श्री बसदेव जी के पास में आएंगे अपने पुत्र पत्नी इनको प्राप्त करके बल्दाऊ जी को और श्री रोहिणी जी इनको प्राप्त करके कितने आनंदित हैं अब यदि बलदाऊ मेरे पास में चले बसदेव जी को बुरा तो लगेगा कि जैसे तैसे तो मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरे पास में बारह तेरह वर्ष के बाद में लौट करके आई ब्रिज से और ये वापस नंद इनको ले जा रहा है तो एक कंस मरा और ये दूसरा कंस नंद और पैदा हो गया हमारे लिए तो कंस जैसा ही ये हमारी पत्नी को और ले जा रहा है यहां से हमसे हमारे बालक को हमसे छुड़ पहले मेरा बालक वो उसने कभी देखा नहीं मेरा मुख आज इतने दिन के बाद में आया है और उस बालक को पुत्र को ले जा रहा है इसलिए उनका कहना यह है आप मुझे तो नहीं कह सकते हम नंद बाबा उनका कहना यह है कि कुछ दिन कृष्ण भी मेरे पास में रहे परन्तु तो कृष्ण को कैसे छोड़ सकता हूं मैं श्री बलदाव जी एकदम भड़क गए नंदबाव के वचन सुनकर के एकदम भड़क गए कह रहे हैं बोले बाबा यह कन्हिया बहुत चालाक है देखना हो ये कन्हिया बहुत चालाक है इसने कोई योजना बना योजना बना ली होगी इसकी का पता नहीं लगता है और इस चालाक ने मुझे तो यहां परायों के बीच में रखने के लिए मुझे तो ये छोड़वा करके जाना चाहता है और स्वयं ब्रिज में मौज करने के लिए जा रहा है आपके कान भर के ये आपके साथ में ब्रिज तो लौटने के लिए जाना चाह रहा है और मुझे यहां के बीच में यहां मथुरा में छोड़कर के जाना चाहता है पर बाबा तू समझ ले नंदबाबा से श्री जी कह रहे हैं कि बाबा तू समझ ले मेरी प्रतिज्ञा है पत्थर की लकीर कि पहले ब्रिज मैं जाऊंगा तब कन्हैया जाएगा अब तुम कोई भी तर्क देते रहो पहले मैं बुट जाऊंगा फिर कन्हैया जाएगा नंद बाबा बड़े समस्या में के तो राट पड़ गया अब कैसे करें ऐसी स्थिति में नंद बाबा की व्याकुलता देख करके व्यवस्था देख करके श्री कृष्ण ही नंद बाबा को समझाते हुए बोले बोल बाबा तेरे मन की व्याकुलता मैं समझ गया पक्ष को मैं समझ गया हूं किन कर्तव्य विमूर्ता मैं समझ गया हूं बाबा अब इसका उपाय तो एक ही है और वो उपाय ये है कि जैसे दाऊ भैया हमारे ब्रिज में उत्पन्न हुए हो ब्रिज में रहे ऐसे अब इसका बदला यही होगा कि मैं भी मथुरा में कुछ दिन रहूं और मथुरा में कुछ दिन रह करके बसदेव जी के मन को प्रसन्न कर दाऊ भैया रहे तेरे पास में अब तेरे मित्र जो है श्री वसदेव जी उनके पास में चलो मैं रह जाता हूं बराबर का ऐसा ऐसा हो, जा, हो जाएगा उनका बेटा तुम्हारे पास मैं रहा तुम्हारा बेटा उनके पास न रहा तो बराबर का हिसाब हो जाएगा इसलिए अभी कुछ दिन के लिए हम दोनों भाई ही मथुरा रुकते हैं दोनों भाई ही नहीं कृष्ण नंद बाबा को हा करनी पड़ी तो बोले बेटा अब हम मसला में रह करके क्या करेंगे यहां श्री कृष्ण बलदेव दोनों का आग्रह है बोले नहीं यही रहो हमारे पास में रहो परंतु श्री नंदबाब कहते बेटा यहां पर मित्र के घर में कोई टुकड़ा तोड़ने के लिए थोड़ी आई है रोटी तोड़ने के लिए हमारे घर में बहुत है खाने पीने के लिए मेहमान बन करके आए बुलाए बुलाने पर किसी के यहाँ पर स्थिति बन करके आए बहुत दिन हो गए अब तो हमको जाना ही है कृष्ण की अरुचि देख करके श्री राम कृष्ण दोनों ने बलदाव जी की श्री नंद की अरुचि देख करके दोनों ने अनुमति दी कि अच्छी बात है बाबा चल ले जाओ कब जाओगे बोले बाबा आज तो बार ठीक नहीं है बुधवार है बुध बिछुए कहीं करेगा बुधवार को कोई ना आया, आज भी जान देंगे अब बृहस्पत बार आया बोले बाबा आज तो चंद्रमा ठीक नहीं है चौथे पढ़ रहे हैं आठ में पढ़ रहे हैं बारह में पढ़ रहे हैं आज चंद्रमा ठीक नहीं है बोले आज नक्षत्र ठीक नहीं है बोले आज भद्रा लग गई है बोले आज बोले आज शकुन ठीक नहीं है सही लोग से कृष्ण की इच्छा कवि बाबा की तैयारी हो जाने की सोई आकाश में एकदम बादल आ जाएं कह रहे बाबा आज मौसम ठीक नहीं है आज नहीं जाने देंगे एक दिन सब कुछ ठीक ठाक बोले आज तो बेटा हम जाएंगे ही आज तुम तो निकल जाते हैं बोले बाबा बिल्कुल ठीक है आज जा रहे हो तो जाओ पर तो आज सुंदर एक सामग्री सिद्ध करवाई है रसोई में भोजन की नई सामग्री नई मिठाई और जाग बुझ करके कृष्ण ने रसोई में देर कर दी भोजन में देर कर दी और भोजन में देर करते करते फिर कहने हैं बोल बाबा बहुत विलम्ब हो गया अब इतनी देर में ब्रिज में तो पहुंच नहीं पाओगे रास्ते में अधेरा हो जाएगा कहीं रुकना पड़ा वो भी ठीक नहीं है मौसम बढ़िया नहीं है और समय भी ठीक नहीं चल रहा है इसलिए नहीं नहीं आज नहीं जाने कल जाने फिर गई ऐसे आज कल आज कल कर करके श्री कृष्ण ने नंदबाबा को तीन महीने तक रोक करके रखा जाने नहीं दिया फिर श्री कृष्ण में चित्र रख करके जैसे तैसे श्री नंद बाबा ब्रिज लौट करके गए बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय नंद बाबा की जय ये स्नेह की ऐसी ही प्रीति होती है कि स्नेह में आजकल आजकल करके इनको रोका जाता है तो श्री कृष्ण तीन महीने रोका यहां पर भी वही लीला चल रही है सभाई सभा सब लोग वही महाप्रभु के पास नहीं रहते हैं महाप्रभु ने विदा दे दी है सबको विदा कर दिया है फिर भी सब रहते हैं आठ दिन पांच सात यही मौते गेल पांच सात दिन ऐसे ही ऐसे व्यतीत हो जाते हैं अद्वैत अर्भुत किचु कहे प्रभुर पाए सहजे तुमार गुणे जगत बिकाए श्री आचार्य मित्र प्रभु इनने श्री महाप्रभु से एक अंत में कहा कि हे करुणामय आपके गुणों में संपूर्ण जगत सहज रूप में ही आपके गुणों को देखकर के बिका हुआ है आर ताते बांध ऐसे कृपा वाक्य डोरे आप कृपा के वाक्यों की डोरी से हमको और बांध रहे हैं भला आप भी बताओ तोमा छे केवा बारे पारे तुमको छोड़कर के क्या कोई कहीं जाना जा सकेगा कहीं जा नहीं सकेगा तब महाप्रभु सभा कार्य प्रभु हिला उस समय श्री महाप्रभु ने सबको प्रबोध दिया यहां पर एक जो रस का सिद्धांत है वो रस का सिद्धांत बहुत मार्मिक रूप से मुखर हुआ कि का की जगह का उसकी पीड़ा कहीं अधिक ज्यादा होगी विदा बिछोह प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जब बिछोह हो रहा है वेक्षण ज्यादा मार्मिक होते वियोग हो गया वेक्षण उतने मार्मिक नहीं होते हैं जिस समय वियोग हो रहा है वो क्षण ज्यादा मार्मिक होती हैं तो भरत का की अपेक्षा नायिका का भरत का जब पति जा रहा है भरत का जब हो रहा है हो रही है उस समय बिछुड़न की जो स्थिति है वो ज्यादा मार्मिक होती है और यहाँ बिछोड़ने की जो स्थिति है वो कितनी मार्मिक होकर के विराजमान हुई ये रस की एक सहज रीति तो महाप्रभु सभाकारे प्रभु धिला उस समय सबको बड़ा दुख हो रहा है बिछुड़ना सहन नहीं हो रहा है पर बिछुड़ना पड़ रहा है महाप्रभु ने सबको प्रमोद दिया और सभारे विदाए दिल सुस्थिर और अंत में सबको विदा दी कि भाई जाना ही पड़ता है ये तो हम सब काल के दैव के अधीन होकर के विराजमान हैं ये समय जो चक्र है वह निरंतर निरंतर घूम रहा है वो कहीं ना कहीं सबको क्रम से सुख दुख संयोग वियोग ये सब प्राप्त होते रहते हैं इसलिए बाबा जाना ही पड़ेगा तो जैसे लहर कोई कभी दो लहरें मिलती हैं कभी दो लहर बिछड़ जाती हैं इसी तरह से संसार में लहरों के समुद्र की लहरों के बीच में पड़ा हुआ जो तिनका है वो दो तिनके कभी लहरों के प्रभाव से मिल जाते हैं और लहरों के प्रभाव से ही तिनके अलग हो जाते हैं इसलिए वियोग संयोग ये तो सबको मिलता ही है श्री नित्यानंद कहें तुम इतना आयिस बार बार श्रीमद् महाप्रभु ने नित्यानंद से कहा कि तुम बार बार मताया करो था हय तुम वहां पर ही तुम्हारा मेरे साथ में संग हो जाएगा नवद्वीप में ही श्री में ही तुम्हारा मेरे साथ में संग हो जाएगा इसलिए तुम बार बार बताया करो वहां एक चक्रा में तुम्हारा मेरे साथ में संग हो जाएगा चलिला सब भक्तगण रोदन करिया उस समय सब भक्तगण रोदन करते हुए जा रहे हैं महाप्रभु रोहिला विषण होया उस समय श्री महाप्रभु विषण होकर के कुछ दुखी चित्त होकर के सहजप्रीति है वो सहजप्रीति दूर नहीं हो सकती संन्यास तो लीला है पर तो सहप्रीति नीच पड़कर के साथ में है वो दूर नहीं हो रही है महा कुछ महाप्रभु कुछ विषण हो करके घर में रहे तो बिछुड़ने का जो आ, पीड़ा है जो चुभन है वह अद्भुत होती है ने नेत्य शकुंतले त्रदय अभिज्ञान शाकुंतल ने कहा कि आज शकुंतला पति ग्रह को जाएगी अब अध्य शब्द में कितना कमाल है उस पूरे श्लोक के यदि कहीं माधुर्य को देखें, तो सात सबसे ज्यादा जो माधुर्य है वो अध्यय आज बेटी जाएगी आज बेटी बिता होगी ये आज शब्द में कितनी मधुरता है यानी कितने भावों का तरंग आज शब्द में अद्य आज बेटी जाएगी। बेटी जाएगी जाएगी इसमें कोई चमत्कार नहीं है आज जाएगी इस आज शब्द में जो चमत्कार है ऐसे ही महाप्रभु जब देख रहे हैं कि आज ये लोग बिछोड़ रहे हैं उस समय महाप्रभु की और भक्तों की अत्यंत अत्यंत प्रीति वहां पर प्रकट हो रही है तो जो भावनाओं का अपूर्व से व्यंजना है व्याकुलता की जो व्यंजना है वो सारी व्यंजना केवल अध्यक्ष शब्द में सिमट करके रह गई शकुंत तो लेती आज बेटी जाएगी बेटी विदा होगी पिता के हृदय में कितनी व्याकुलता है तो ऐसे ईश्वर महाप्रभु की यहाँ पर अत्यंत अत्यंत व्याकुलता प्रकट हो रही है वो जो व्यंजना है अध्य शब्द में पीड़ा की जो व्यंजना है वो परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है तो महाप्रभु रहे घरे विषण नैया कुछ महाप्रभु दुखित मन से घर में रहे निज कृपा गुणे प्रभु बांधिले स्वभावे भगवान के अनंत गुण हैं परंतु अनंत गुणों में प्रेम वश्यता का जो गुण है वो अद्भुत है भक्त बसलता और प्रेम वश्यता ये भगवान के सब गुणों में मुकुटमणि है यदि ये दो गुण नहीं हो तो भगवान के लाख गुण दूर किसी काम के नहीं ठीक है तुम तो बहुत बड़े बैकुंठ नायक होगे होगे हमारे लिए क्या मतलब तुम करो पति अलग पति में बिलियंस में खेलने वाले होगे होगे हमको क्या मतलब तो यदि प्रेम प्रेमवश्यता नहीं है तो प्रेम प्रेमवश्यता का गुण यदि भगवान से हटा दिया जाए तो भगवान का ऐश्वर्य वीर बल ज्ञान वैराग्य वो हमारे किसी मतलब का नहीं हमारे मतलब का तभी होगा जब भगवान की भक्त बसलता और प्रेम प्रेमवश्यता दो गुणों के साथ में वे सारे गुण अनंत गुण प्रकट होंगे तब वे हमारे लिए उपयोगी होंगे तो श्री प्रभु ने सबको अपने प्रेम के बंधन में कृपा गुण के बंधन में बांध लिया महाप्रभु कृपा ने के शुद्धित पारे और महाप्रभु की कृपा के ऋण को कौन पार कर सकता है यारे ये छे नाचाए प्रभु स्वतंत्र ईश्वर ताते छारे लोके लोग देशांतर यारे ये छे नचाए श्री प्रभु जिसको जैसा नचाते हैं वे स्वतंत्र ईश्वर हैं ताते ताहा छाड़े लोग याय देशांतर ऐसे महाप्रभु की ईश ऐश्वर्य के कारण ही आज सब लोग उनकी इच्छा के कारण ही करतुम अकर्तुम अन्य कर्तुम सर्व समर्थता ये जो उनकी ईश्वरता है उस ईश्वरता के कारण ही सब लोग महाप्रभु को छोड़ करके देशांतर जा रहे हैं अन्यथा व्यात विच्छेन न रसग्रहो जो रसग्रह जन है वह कभी भी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहेगा पुतली के नचाए, ईश्वर चरित्र किसी बुझान न आए जैसे नचाने वाला कठपुतली को नचाता है इसी प्रकार ईश्वर का चरित्र है और वो ईश्वर का चरित्र सबको नचाते हुए विराजमान हो रहा है ये अपूर्व यहां पर श्री कविराज गोस्वामी की कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो रस प्रवीणता है और रस को वर्णन करने की जो उनकी काव्य शक्ति है वो अद्भुत रूप से प्रकट हुई है कि पूरे के पूरे एक दृश्य को सामने रख देना एक प्रभाव को उपस्थित कर देना काव्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह एक इफेक्ट मन के ऊपर डाले प्रभाव रचना करे प्रभाव की रचना करना यही जिस काव्य ने प्रभाव की रचना कर दी वो काव्य सदा सदा प्रिय होकर के रहेगा और यदि कोई अपने विद्वत्ता के द्वारा प्रभावित करना चाहे तो वह आम आदमी को प्रभावित नहीं करेगा कुछ लोगों को कुछ देर के लिए प्रभावित करेगा परंतु तो वह काव्य स्थायी नहीं होगा काल काव्य वही होगा जो कि कहीं भावुकता को मानव के हृदय को छुए और मानव के हृदय को छूने के साथ ही साथ एक समग्र प्रभाव उपस्थित करे एक इमेज पैदा करे और इमेज के साथ में एक प्रभाव जो इफेक्ट है वो एटमोस्फियर उसको क्रिएट करे ये काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है एक वातावरण की रचना करना एक प्रभाव की रचना करना और हृदय को छूने ये काव्य का, का मुख्यतम गुण है और ये उस पूरे प्रकरण में प्रबंध कल्पना कथा जो प्रबंध कल्पना है उसको कहीं सामने दृश्य मांग करा देना उसके साथ में साक्षात्कार करा देना ये ही कवि की सबसे बड़ी विशेषता है और वो यहाँ पर कविराज गोस्वामी की ये जो विशेषता है उस विशेषता को कहीं रेखांकित किया जा सकता है उसको अंडरलाइन किया जा सकता है ये अद्भुत विशेषता है तो काष्ठ पुतली नचाये ईश्वर चरित्र की बुझान ना जाए ईश्वर का जो चरित्र है वह कहीं आ, समझ में नहीं आ सकता है तो व्यक्ति वैचित्र होते हुए भी समीक्षा में क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ा काव्य की समीक्षा में एक बहुत बड़ा बिंदु होता है वो है व्यक्ति जो व्यक्ति उस व्यक्ति वैचित्र को होते हुए भी जो केंद्रीय व्यक्तित्व है उसको बचाए रखना व्यक्ति वैचित्र कहते हैं कि एक पात्र एक समय एक तरह का आचरण कर रहा है दूसरे समय वह दूसरी तरह का आचरण कर रहा है अब यदि विरुद्ध आचरण हो जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं होगा कि कभी पाप में प्रवृत्त हो कभी पुण्य में प्रवृत्त हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी पात्र वह कोई मैसेज नहीं दे पाएगा जो काव्य है वो कोई संदेश नहीं दे पाएगा एक श्रेष्ठ कवि की विशेषता यही होती है कि वह पात्र के विभिन्न आचरण जो विरोधी आचरण है उन विरोधी आचरणों के बीच में भी कहीं एक स्थायी केंद्रीय जो व्यक्तित्व है उसको बना करके रखता है जैसे यहां पर महाप्रभु का आसक्त रूप और तो महाप्रभु का संन्यासी रूप दो व्यक्ति इसको कहते हैं का शास्त्र में पोलिटिक्स में क्रिटिसिज्म में इसको कहते हैं व्यक्ति वैचित्रोधी एकदम विरोधी चीज कहां तो परम विरक्त होकर के श्री महाप्रभु विराजमान है और कहा एक एक गले लग रहे हैं रुदन कर रहे हैं सबको रोक रहे हैं और रोकते हुए भी कह रहे जा रहे हो तो जाओ और कितने भारी मन से कहते हैं जा रहे हो तो जाओ तो ये जो व्यक्ति वैचित्र है व्यक्ति वैचित्र का मतलब है कि एक ही व्यक्ति में दो विरोधी गुणों को प्रकट करना और दो विरोधी गुणों को प्रकट करते हुए भी यहां पर विरोध नहीं हो रहा है क्योंकि श्रीमद महाप्रभु का जो भक्त कृपालता नामक प्रेम वश्यता नामक जो गुण है वो ऐसा बीच में केंद्रीय रूप में विराजमान है वह दोनों को साधे हुए हैं संतुलन बनाए हुए हैं, बिहारी लाल की जय, ऐसे महाप्रभु अद्भुत रूप से विराजमान हो रहे हैं। तो निज कृपा गुणे प्रभु बाद संभाले कृपा का गुण वह केंद्रीय भाव है जिसने महाप्रभु के वैराग्य को और महाप्रभु के आसक्ति को दोनों को संभाल रखा है और दोनों संतुलन करते हुए श्रीमंद महाप्रभु विराजमान है महाप्रभु की कृपा को कौन छोड़ सकता है काष्ट की पुतली के समान सब सम नाच रहे हैं पूर्व पूर्ववर्ष जगदानंद आए देखबारे प्रभु आज्ञा लया आयला नदिया नगरे श्री पूर्व पूर्ववश में जगदानंद महाप्रभु आप ने भक्तों को रोक दिया था कि मत आना आपने स्वयं श्री जगदानंद को उस समय भेजा साल के साल जो नदियावासी हैं वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे और महाप्रभु ने उन भक्तों को धैर्य देने के लिए श्री जगदानंद जी को भेजा और जगदानंद को प्राप्त करके सब कितने आनंदित हो गए देखिए ये एक रस की एक अलग रीति आई और रस की वो रीति आई कि प्रभु का दूत भी प्रभु के समान धैर्य प्रदान करने वाला होता है ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यहाँ प्रभु का संदेश मिल जाए वो संदेश भी कितना प्रभावशाली होता है वो कैसा प्रभावशाली होता है कि महाप्रभु ने सबको आने में बड़ा कष्ट होता है ये ये है रस का भाव के तत्सुख सुखी भाव ये प्रेम का आदर्श है और उस तत्सुखी भाव में भक्तों को कष्ट न हो आने जाने की उनको यात्रा की जो असुविधाएं होती हैं वो न हो इसको रोकने के लिए श्रीमद महाप्रभु ने श्री अपनी ओर से जगदानंद पंडित को श्री ब्रिज में श्री नवद्वीप में भेजा है प्रभु की आज्ञा लेकर के श्री जगदानंद नदिया आए आईर आयुर्ण आई करिया बंदन सबसे पहले आई के चरणों में वंदना की आई माने माँ तो माँ उनके आई के चरणों में महाप्रभु ने यह तो महारा मराठी का शब्द है परंतु <laughs> तो आई के चरणों में विशेष रूप से वंदना की बांग्ला में भी और मराठी में दोनों में आई तो आईर चरण याय करिया बंदन आई जो है उनके चरणों की वंदना की और जगन्नाथे प्रसाद वस्त्र कैल निवेदन जगन्नाथ जी का वस्त्र प्रसाद इनका निवेदन किया प्रभु नाम कौरी माता के दंडवत कैला और श्री जगदानंदन ने उस समय प्रभु का नाम लेकर के श्री शची माता के चरणों में वंदना की बोले शची नंदन भगवान की जय शची माता की जय जो शची नाम ग्रहण करता है महाप्रभु की कृपा उसके ऊपर हो जाती इसे महाप्रभु के अनेक नामों में शचीनंदन ये नाम प्रधान है जो शचीनंदन कहकर महाप्रभु को संबोधित करता है महाप्रभु को लगता है अच्छा ये तो मेरी मां के प्रति आदर का भाव रखता है इसके ऊपर तो पहले कृपा कर दो कोई मां के नाम से आकर के महाप्रभु के साथ में मिले तो महाप्रभु की तुरंत कृपा हो जाती इसलिए चैतन्य नाम से उतनी जल्दी कृपा नहीं होगी शची नंदन नाम को ग्रहण करने से बहुत जल्दी कृपा हो जाती है नंदनंदन यशोरानंदन कहने से जितनी जल्दी कृपा होती है उतनी जल्दी कृपा और किसी दूसरे प्रकार से दूसरी लीला का नाम लेने से उतनी कृपा नहीं होती है तो जन्म संबंधी जो नाम है वो सबसे ज्यादा प्रधान होता है ठाकुर के नाम बहुत संत नामी रूपांुच गुण कर्मानूपण जन्म तो जन्म जन्म के बाद में गुण गुण के बाद में लीला ये क्रम है सबसे ज्यादा मुख्य नाम होता है जन्म का देवकी नंदन यशोदा नंदन कौशल्यानंदन दशरथ नंदन ये नाम सबसे ज्यादा प्रधान शचि नंदन ये नाम सबसे ज्यादा प्रधान फिर इसके नाम में के बाद में कर्म संबंधी नाम नहीं गुण संबंधी नाम कि श्याम सुंदर गौर कृष्ण ये गोण संबंधी नाम गोण संबंधी नामों के बाद में फिर लीला संबंधी नाम अनंत अनंत लीलाए हैं माखनचोर गोवर्धनधार कंसारी बकारी पूतनारी राजबिहारी जितने भी अन्य नाम है बेसप्रिय पर मुख्य नाम जो है आधार वो आधार नाम है वह जन्म संबंधी नाम है अतः जो यशोदास्ंद है पर ब्रह्मणी कृष्ण शब्द से रूढ़ी कृष्ण शब्द की जो रूढ़ी होगी वो रूढ़ी सबसे ज्यादा प्रकट होती है जन्म के नाम से ये एक दार्शनिक सिद्धांत है और व्यवहार का भी सिद्धांत है कि जन्म के नाम से जो रूढ़ी होती है वो और जगह नहीं चलती है वो रूढ़ी प्रधान होती है घर में भी जो स्नेह के नाम रख दिए वो स्नेह के नाम ही सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं चाहे उन नामों का चिंटू पिंटू छोटे बड़े अरे नामों का कोई मतलब नहीं है परंतु वो नाम ही सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं और उसी नाम से चाहे बड़ा हो जाए बूढ़ा हो जाए तब भी छोटे मुन्ना बड़े मुन्ना उसी नाम से बुलाया जाएगा और वो जगत में भी वही नाम प्रकट हो जाते हैं प्रसिद्ध हो जाते हैं यह रस की रीति है तो जो जन्म संबंधी नाम है वो जन्म संबंधी नाम सबसे ज्यादा प्रिय होकर के विराजमान होते हैं तो जगदान ने आय चरण या बंदन जगन्नाथे प्रसाद वस्त्र कई निवेदन जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र श्री शक्ति माँ को महाप्रभु ने जो भेजा उनको निवेदन किया प्रभु नाम करे प्रभु का नाम लेकर के श्री निमाई नाम लेकर के निमाई ने आपको प्रणाम कराया है ऐसे नाम लेकर के मां का जो नाम है मां का जो माँ ने जो निकने -निक रखा उसे अपने स्नेह के नाम से के द्वारा फिर नाम लेकर के मां को प्रणाम किया और प्रभु की विनती स्तुति ये कहने लगे श्री जगदानंद को प्राप्त करके माँ अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हुई श्री महाप्रभु की लीला कथा उनके चरित्र को ही दिन रात श्रवण करते हैं मिताई गौर हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय